श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक २२ फरवरी १८५८। सौ पचासी श्री क्या अपनी स्थिति का इशारा कर रहे हैं क्या श्री रामकृष्ण चैतन्य देव की तरह अवतार हैं जीव को भक्ति सिखाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं गिरीश आपकी कृपा होने से ही सब कुछ होता है मैं क्या था क्या हुआ हूँ श्री रामकृष्ण अजय तुम्हारा संस्कार था इसीलिए हो रहा है समय हुए बिना कुछ नहीं होता जब रोग अच्छा होने को हुआ तो वैद्य ने कहा इस पत्ते को काली मिर्च के साथ पीस कर खाना उसके बाद रोग दूर हो गया अब काली मिर्च के साथ दवा खाकर अच्छा हुआ या यू ही रोग ठीक हो गया कौन कह सकता है लक्ष्मण ने लव कुछ से कहा तुम बच्चे हो श्री रामचंद्र को नहीं जानते उनके पद पदस्पर्श से अहिल्या पत्थर से मानवी बन गई तब कु बोले महाराज हम सब जानते हैं सब सुना है पत्थर से जो मानवी बनी वह मुनि का वचन था गौतम मुनि ने कहा था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र उस आश्रम के पास से होकर जाएंगे उनके चरण स्पर्श से तुम फिर मानवी बन जाओगी सो अब राम के गुण से बनी या मुनि के वचन से कौन कह सकता है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है यहाँ पर यदि तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो तो मुझे निमित्त मात्र जानना चंदा मामा सभी का मामा है ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है गिरीश हंसते हुए ईश्वर की इच्छा से ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सभी की हंसी श्री राम कृष्ण गिरीश की प्रति सरल बनने पर ईश्वर का शीघ्र ही लाभ होता है जानते हो कितनों को ज्ञान नहीं होता एक जिसका मन टेढ़ा है सरल नहीं है दूसरा जिसे छुआछूत का रोग है और तीसरा जो संशयात्मा है श्री रामकृष्ण नित्य गोपाल की भावावस्था की प्रशंसा कर रहे हैं अभी तक तीन चार भक्त उस दक्षिण पूर्व वाले बराम लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण के पास खड़े हैं और सब कुछ सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कह रहे हैं परमहंस को सदा यही बोध होता है कि ईश्वर सत्य है से सभी अनित्य हंस से जल से दूध को अलग निकाल लेने की शक्ति है हंस में जल से दूध को अलग निकाल लेने की शक्ति है उसकी जीवा में एक प्रकार का खट्टा रस रहता है दूध और जल यदि मिला हुआ रहे तो उस रस के द्वारा दूध अलग और जल अलग हो जाता है परमहंस के मुख में भी खट्टा रस है प्रेमा भक्ति प्रेमा भक्ति रहने से ही नित्य अनित्य का विवेक होता है ईश्वर की अनुभूति होती है ईश्वर का दर्शन होता है